की की की एक, की एक और दिव्य दिव्य दृष्टि। दृष्टि के संसार में प्रस्तुत आरसी प्रसाद सिंह कविता मैंने एक किरण मांगी थी मैंने एक किरण मांगी थी तूने ने तो दिन मान दे दिया चका से भरी चमक का जादू तड़ित सामान दे दिया मेरी नयन सहेगे कैसे यह अमिताभा अमिताभाला मरु माया की यह मरीचिका तुहिन पर्व की यह वरमाला हुई यामिनी शेष्ण मधु की तूने नया विधान दे दिया मैंने एक किरण मांगी थी तूने तो दिन मान दे दिया मल्यानिल होता तो मेरे प्राण सुमन से फूले होते पल्लव पल्लव की डाली पर हौले हौले झूले होते एक चांद होता तो सारी रात चकोर बना रह जाता किंतु निबाहे कैसे कोई लाख लाख तारों से नाता लघु प्रतिमा के एक पुजारी को अतुलित पाषाण दे दिया मैंने एक किरण मांगी थी तूने तो दिन मान दे दिया ओ अनंत करुणा के सागर ओ निर्बंध मुक्ति के दानी तेरी अपराजित शक्ति का हो न सकूंगा मैं अभिमानी कैसे घट में सिंधु समाये कैसे रज में मिले धराधर एक बूंद के प्यासे चातक के अधरों पर उमड़ा सागर देवालय की ज्योति बनाकर दीपक को निर्वाण दे दिया मैंने एक किरण तो मांगी थी तूने तो दिन मान दे दिया मैंने एक किरण मांगी थी तूने तो दिन मान दे दिया अभी आप सुन रहे थे आरसी प्रसाद सिंह की कविता मैंने एक किरण मांगी थी वाचक स्वर्त भारती परिमिमन